अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोषों के लक्षण के अनुसार थोड़ा दोबारा देखने के लिए कुछ लोगों का आग्रह है बारह अतिव्याप्तिराम अलक्ष्य लक्षण सत्व यथा गोह श्रृंगित लक्ष्मण लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादौ अतिव्याप्ति तत्र तथा श्रृंगिव्यम अतिव्यार नाम अतिव्याप्ति किसको कहते हैं कद अलक्ष्य लक्ष्मण अलक्ष में लक्षण का यथा गौ श्रृंगिव लक्षण कृत जैसा कि किसी ने गौ रूपी लक्ष का लक्षण बना दिया श्रृंगिव मतलब सिंग वाला जो भी पशु उसी का नाम गाय है ऐसा किसी ने लक्षण बना दिया तब लक्षता सकल गौ में तो जाएगा देशी गौ देशी गौ ही हमारा लक्षण का लक्ष्य है जर्सी गाय लक्ष्य नहीं है सकल लक्ष्य भूता देशी गौ में सिंग श्रृंगित्व तो जाएगा ही लेकिन लक्ष्यभूत गो से भिन्न महिष्यादो अति व्याप्ति ही भैंसालियों में भी लक्षण चला जाएगा क्यों तथा श्रृंगित्व से विद्यमान वहां पर सिंग तत्व जान नाम का जो लक्षण है वह विद्यमान है यह सब सरल है, दोबारा ले रहा हूं आगे जो विशिष्ट लक्षण है ये सब हुआ है विशिष्ट लक्षण पर जोर दे रहे हैं तो उस पर देखेंगे अव्यापति नामा लक्ष्य देशावृत्तित अव्याप्ति किसे कहते हैं लक्ष्य में जितना भी लक्ष्य हमारा उसमें से एक हिस्से में मैंने एक घड़े का एक हिस्सा नहीं लेना जितने भी घड़े हैं सभी घड़ों में होना चाहिए घट का लक्षण कर रहे हैं आप तो सकल घटों में होना है चाहिए लक्ष्य देश का मतलब लक्ष्य घट उसका एक देश ऐसा अर्थ नहीं लेना लक्ष्य सकल घट उसमें से सकल घटों में जाना और यदि किंचित घट में नहीं जाता है तब तो उसको अव्यापति दोषग्रस्त माना जाएगा लक्ष्य देश अवृत्तित्व लक्ष्य देश लक्ष्यतावच्छेद आश्री भूत क्विल लक्ष्य लक्षण असतम अव्याप्तः क्योंकि लक्ष्य का एक देश में का तात्पर्य क्या स्वयं समझा रहे हैं। लक्ष्य एक देश का मतलब लक्ष्यता आश्रयभ क्वीन लक्ष्य लक्ष्य में रहती है लक्ष्यता जैसे यहां वर्तमान लक्षण हम जो कर रहे हैं अव्याप्ति जिसमें ग्रस्त दिखाना चाह रहे हैं उसका लक्ष्य कौन है गाय गौ रूपा लक्ष्य रहती है लक्ष्यता सामान्य धर्मो उस सामान्य धर्म का विभाजक जो विशेष धर्म है जिसको हम प्रकार शब्द कहते हैं, सामान्य सामान्य लक्षण, जो धर्म है इसका जो भेद इसमें भेद पैदा करने वाला जो विशेष धर्म है उसको क्या कहते हैं प्रकार भाषा सामान्य धर्म से भेद तो लक्ष्यता सामान्य धर्म है सकल लक्ष्यों में रहने वाली लक्ष्यता एक सामान्य धर्म है आज गौरूपी लक्ष्य में भी वो रहेगी नहीं गौरूपी लक्ष्य में रहने वाली लक्ष्यता का भेदक विशेष धर्म कौन है गोत्व तो लक्ष्यता का अवच्छेद कौन हुआ गोत्व तो लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रय भूत लक्ष्यता अवच्छेद कौन हो गया गोत्र उसका आश्रयभूत वस्तु कौन है संसार भर के समस्त गौ उनमें से क्वचित लक्ष्य सकल गो में से नील गाय भी है श्वेत गाय भी है चितकबरा गाय भी है कपिला गाय भी है वैतरणी गाय भी है अनेकों प्रकार के गायों का वर्णन विभिन्न स्थलों में आपको मिलता है पुराणों में दान के प्रकरणों में आता है अमुक प्रकार के गौ को दान करोगे तो ये पुण्य होगा गौ का अलग अलग, अलग नाम तो रंगों के हिसाब से भी अलग रंग ना सात रंग है जब सात रंगों का तो होते नहीं हरे रंग कहां से लाएं। कवरा मिल जाएंगे सफेद काला मिला हुआ धब्बा धब्बादार जो होता है तो सभी हमारे लक्ष्य उनमें से क्वचित में जाना और क्वचित में न जाना ही अव्याप्ति लक्षण सप्तम अव्यकृत करते था। गौर नील रूपवत्तम लक्षण कृतम चेत गांव में नील रूपवत्त लक्षण यदि कर दिया तो कृतम चेक किया है तो नील रूपवत्तम काला रंग वाला जो पशु होता है वो गाय होता है तो काले रंग वाले तो बकरी भी है या लक्ष्य भी जा रहा है उससे भयंकर दोष क्या है लक्ष्य देख देश जो श्वेत गांव में नहीं है इसलिए स्वयं लक्ष्यता अनेकों गायों में से है श्वेत गाय भी उस श्वेत गाय में नील लक्षण नहीं होने से अव्याप्ति ही क्यों तप मनुष्य श्वेत गौ में लक्ष्य निल लक्ष्य मात्रे कुत्राप लक्षण असत्तम संपूर्ण लक्ष में से किसी एक लक्ष्य में भी नहीं जाना लक्ष्य कोटि में जितना भी है उनमें से एक में भी नहीं जाना अर्थात जितनी प्रकार की गाय है किसी भी गाय में लक्षण नहीं घटना काली गाय पीली गाय लाल गाय चित गाय किसी भी गाय में लक्षण नहीं जाना बीमार गाय तो बात अलग उसकी यहां चर्चा नहीं है ना कहते देखिए यथा गौर एक सफवत्तम लक्षण करते गांव में एक सफवत्ता आपने लक्षण कर दिया एक खुर वाले सफकत है खुर को एक खुर वाले पशु का नाम गाय है ऐसे किसने लक्षण बना दिया और ऐसे भी लक्षण गाय किसी भी गाय में नहीं जा सकती कारण से खुर काट गाय में जाएगा भले सामान्य रूपेण गाय में कितने होते हैं शफा? दो रूपये गो सामान्य जो है कैसे होते हैं दो खुर वाले होते हैं एक असफवत्व से कुत्र असंभव कहीं भी किसी भी गाय में न होने से असंभव दोषग्रस्त हो या गधा में जाएगा और उसमें भी जाता है खच्चर में वो भी एक खुर वाले होते हाँ घोड़ा घोड़ा घोड़ी भी एक खुर वाले होते कर रहे थे गाय का चला गया बाहर और अर्थ तो किसी भी गाय में नहीं गया सबसे बड़ा यह ना केवल बाहर जाना और उसमें भी जाकर बाहर जाते तो अति व्याप लक्ष्मी भी जाए में तो लक्ष्य में भी जाए तो अव्याप्ति लक्ष्य में जाए और लक्ष्य एक देश में न जाए प्वित लक्ष्य में जा रहा है लक्ष्य में नहीं गया वह तो अव्याप्ति हो गया अतिव्याप्ति अव्याप्ति और तक किसी में भी न जाना यह असंभव यहां तक तो हम लोग पढ़े थे इसके आगे तक चार पंक्ति छोड़ दिया वही लक्षण इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है अतिव्याप्ति अव्याप्ति संभवान निष्कृष्ट लक्षणानी तु निष्कृष्ट लक्षण उनको छोड़ तक पाठवा तो सागला दे सीधे शब्द गुण का आकाश हमसे कल शुरू कर दिया था ये चार पंक्ति छोड़ दिया <laughs> लक्षतावच्छेद लक्षता से ही सब घबरा जाते हैं है कुछ नहीं मतलब डर लक्षतावच्छेदिकरण सती लक्षता अवच्छेदक आवच्छन प्रतिथा का भेद सामनाव्याप्ति अब इसको देखिए उसी स्थल को लूंगा इसीलिए मैं आप लक्षण को अतिव्याप्ति देखे हैं लक्ष्य है गौ अलक्ष्य है महिषादी लक्षतावच्छेद गौ में क्या है गोत्म गौत्म है ना और इसी कौ में एक और धर्म है जिसका नाम श्रृंगित्व और वो मही में भी है ठीक है कोत में भी श्रृंगित्व है और गौ में भी और महिषारियों में भी श्रृंगित्व तो इसलिए ये जो श्रृंगित्व कैसा धर्म है क्षतावच्छेद गोत्व का समानाधिकरण धर्म गौ में श्रित्व भी है गोत्तु इसे तो गोत्रण कहेंगे ना तो गोत्तु का समाधिकरण धर्म कौन हुआ कर रहे हैं लक्षतावच्छेद का समनाधिकरण होना पहला भाग लक्षता लक्ष्य है गौ उसमें रहेगी लक्षता उसका अवच्छेद को क्या गोत्व समाधिकरण भूत धर्म है आपका लक्षण क्या है श्रृंगित्व देखी सकट क्या विशेषांश सती लक्षतावच्छेद का वच्छन प्रतिविता भेद सामना व्याप्ति ही लक्षतावच्छेद का वच्छन भेद का भी है अर्थात अर्थ है महिष में महिषत्व या नहीं महिष महीश में महिषत्व और महिषत्व कैसा धर्म है महिषत्व कहा रह रहा है महिष में और ये महिष क्या है गौ से भिन्न है गौ से भिन्न पशु है ना गौ से भिन्न है गौ से भिन्न का मतलब गौ का अन्योन्या भाव वाला है अन्योन्या भाव मतलब सीधा पहले अन्योन्या भाव को समझो जैसे घट है और पट घट पट नहीं है पट घट नहीं है घट और पट दोनों अत्यंत भिन्न वस्तु है वो किसी भी रूप से द्रव्य जाति को लेकर एक हो सकते हैं प्रति को लेकर एक हो सकते हैं लेकिन अपना धर्म घट में जो घटक है वो तो पट में नहीं हो सकता और पट में जो पटत है तो घट में नहीं हो सकता घटत वचन घट से भिन्न पट वचन पट से भिन्न घट ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं घट का भाव पट में और पट का भाव घट में ऐसे परस्पर दो वस्तु जिनका अन्या भाव एक दूसरे में रहता है उसको हम कहते हैं प्रतियोगिता का भेद घट प्रतियोगिता का भेद कहा आ गया पठ में और पटक प्रतियोगिता भेद घट में कैसे आता है भी देखिए पहले भी हम लोगों ने विचार कर चुके हैं कोई भी अभाव है उसका प्रतियोगी होता है जैसे घट के अन्योन्याभाव उसका प्रतियोगी कौन है प्रतियोगी है घट असली इसलिए इस घट में क्या रहेगी प्रतियोगिता नहीं घट में रहेगी प्रतियोगिता तो घट में रहने वाली प्रतियोगिता भाव हैं तो घट का हो गया मतलब तो उसका अभाव घट का घट का जो अन्योन्य है उसका अभाव उसका अभाव कहा गया पट में ये जाएगा पट में नहीं घट का अन्योन्या तो पट हुआ नहीं नहीं घट से अन्य है पट और पट से भी अन्य है घट वापस अन्योन्य कौन हुआ घट का अन्योन्य घट भी अन्य दो बार बोल रहा हूँ ना अन्य अन्य दो बार बोल रहा नहीं इसलिए इसका नाम अन्योन्य घट से अन्य है पट पट से अन्य वापस घट में पहुंच गया ना मांग मामला कुछ दबाव लेना है घट दबाव गया कहा जाएगा वो पट में पा वो रहेगा पठ में तारस अभाव प्रतियोगी है घट घटनिष्ठा प्रतियोगिता अभाव आ गया पठ में ठीक है ना घट में है प्रतियोगिता जिसका किस अभाव का घट भाव का इसलिए हमका इसकी भाषा होती है घटनिष्ठ प्रतियोगिताक अभाव यह कौन सा अभाव है अन्योन्य भाव उसका नाम है भेद घटनिष्ठ प्रतियोगिताक भेद कहां है पटे घटनिष्ठ प्रतियोगिताक भेद कहां रहेगा पट इसी प्रकार से उल्टा ला सकते हैं पटनिष्ठ प्रतियोगिताक भेद कहां रहेगा घटने यही बात आप बोलिए गौर महिष्ण गौनिष्ठ प्रतियोगिताक भेद रहेगा महेश में और महेशनिष्ठ प्रतिबिता रहे का रहेगा गौ में समझ में आएंगे ना बात अब यहाँ समझ में आ जाएगा देखिए लक्ष्यता अवच्छेद प्रतिद लक्ष्य गौण है गौ लक्ष्य है गौ उसमें रहेगी लक्ष्यता उसका अवच्छेद है गोत्वम इससे अवच्छिन्न कौन है सकल गौ है तत्प्रतियोगिता गौ निष्ठ प्रतियोगिता भेद कहा आएगा महिष में कहा गया महिष में इस महिष में साम्राज्य रूप में श्रंगित हो या नहीं लक्षण आ गया ना महिष भेद सामानाधिकरण महेश इस महिष में महिषत्व तो का कौन है इसलिए में समान का गरण है और लक्ष्यभूता गौनिष्ठ प्रतिवित भेद का अधिकरण अधिकरणता महिष में सामान धर्म से विद्यमान है इसलिए सिंगित्व लक्षण अति ग्रस्त हो आरे? लक्षता अवच्छेद का समनालीकरण होते हुए लक्ष्य है गौ गौ में रहती हाँ। उस लक्ष्यता का अवच्छेद गोत्व पुष्प गोत्र धर्म का समनालीकरण भूता धर्म है सिंहत्व यानी गो है लक्ष्य उसमें रहेगी लक्ष्यता उस लक्ष्यता अवच्छेद है गोत्व उस पुष्पोत्रीकरण धर्म है श्रृंगित्व क्योंकि दोनों के दोनों गोत् और तो दोनों कहा है गौ में है इसलिए विशेषणांश घट रहा है देखिए लक्ष्यता समाना पे सती है ना श्रृंगित्व में विशेषांश घट गया विशेषांश में जाइए लक्षता लक्ष्य है गौ ये जो लिखा है हमने ये विशेषांश लिखा है लक्ष्य है गौ उसमें रही लक्ष्यता उसका अवच्छिन्या गोत्व उसका अवच्छिन्न सकल गौ का भेद आ गया महिष में और उस महिष में विद्यमान धर्म सामंगित्व है है उस में आ गई यही लक्षण का आना दोनों चीज आ गया लक्ष्यतावच्छेद का साम्राधिकरण भी आ गया और लक्ष्यता भी श्रृंगित्व में आ गया दोनों के दोनों श्रृंगित न होने के कारण से श्रृंगित्व लक्षण अति व्याप्ति माना जाएगा ठीक है गणेश अच्छा अब अव्याप्ति के लक्षण में आइए उसमें भी भाषा लगभग ऐसे ही होता है थोड़ा अंतर है लक्ष्यतावचनाधिण्वेश लक्ष्यता समान अत्यंत आभाव प्रचलित पहले आप अन्योन्य भाव लिया अब अत्यंत भाव लेंगे इतना ही अंतर है वहां प्रतियोगिता भेद बोले थे यहाँ प्रतियोगिता का अभाव कहूँगा अन्योन्य भाव जहाँ आता है वहां भेद कहा जाता है जहां अत्यंत अभाव आएगा वह तो केवल अभाव करने से भी काम चलता है अब देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है लक्षण क्या था नील लक्षण था है ना नील गो है लक्ष्य उसमें रहेगी लक्षता उसका अवच्छेद गोत्म उस गोत्व का समानाधिकृत तो धर्म है नील रूपवत्व है ना क्योंकि दोनों के दोनों गौ के अंदर रहते हैं क्योंकि जो गोत्व है वह भी गौ में है नील रूपवत्व भी है। इन कौन से गांव में है? नील गौ मात्र में विशेष विशे गौ उसमें रहती है लक्ष्यता उसका अवच्छेद गोत् उसका समाधिकरण आ गया नील रूपत्व में क्योंकि गोत्र तो नील रूपवत्व दोनों धर्म गौ में रहते हैं अगर गोत्र तो का समाधिकरण धर्म हो गया नील रूपत्व क्षतावेद समनागण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व लक्ष्यतावच्छेद भाव आप लीजिए लक्ष्य है गौ तो कुछ मेरेगी लक्ष्यता कुछ का वच्छेद कह गौतम गोत् का समानावीरण अत्यंत अभाव नील रूपा भाव कि ये जो रहेगा? श्वेत गांव में श्वेत गांव में भी गोत गोत्व है वहां पर नील रूप का भाव है या नहीं श्वेत गांव में तो यहां रहने नील रूप के अभाव गोत्व का गोत्न बनाना क्योंकि श्वेत गांव में गोत्व है और वहीं पर जो है नील रूपा भाव है है ना इसलिए श्वेत गौ में गोत्र का समनाधिकरण अत्यंत अभाव कौन सा भाव लूंगा नील रूपा भाव ले लूंगा ठीक है ना प्लस गोत्र है अवच्छेदक इस अवच्छेदक के समनाकरण अत्यंताभाव अत्यंत अत्यंताभाव शब्द से हम ले रहे हैं नील रूपा भाव को ये ये जो भाव को आपने नील कहा? नहीं में विद्यमान कोई ना कोई अत्यंत को लेना है अब श्वेत गाँव में जब मैं गया वहाँ कौन सा अभाव मिल मेरे को सम्राधिकरण रूप ना? नील। नील रंग इसलिए गौत के साथ श्वेत गाँव में रहने वाला अत्यंत अभाव को क्या कहेंगे सम्राविकरण अत्यंत अभाव इसलिए गौत का समाधिकरण ये हो गया समाजगढ़ तो कौन सा आएगा नीलरूपा भाव आ गया इस सभा का प्रतियोगी कौन है हम्म का प्रतियोगी कौन है नील रूपवत्व नहीं इसलिए इसको बल्कि और भी स्पष्ट करने के लिए हम लिखेंगे नील रूपवत्वाभाव पूरे लक्षण को रख दो क्योंकि श्वेद गांव में नील नहीं है नील रूप ना होने से और तो नील रूप वाला ये भाव भी उसके अंदर नहीं रहेगा उस स्वभाव का प्रतियोगी हो गया नील रूप मात लक्षण यानी अत्यंता भाव का प्रतियोगिव तो आना चाहिए इस स्वभाव का प्रतियोगी ये होने से इसके अंदर क्या रहेगा प्रतियोगित्व तो आ गया ना समझ में है? तो लक्ष्य लक्ष्य है गौ लक्ष्यता रहेगी उसमें सामान्य धर्म उसका अवच्छेद गोत् उस गोत्तु का गोत्नता भाव सबसे गोत् का अधिकरण होता है नील रूपवत्वा भाव को हमने देखा उस नील रूपवत्व भाव रूपी सम्राता भाव का प्रतियोगी है नील रूपवत्व ये आपका लक्षण है दोनों अंश आ गया नील रूपवत्व में यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है यहां जब लक्ष्य घटाऊंगा नील गाय को ले लूंगा ठीक है विशेषण अंश के गो है लक्ष्य लक्षतावच्छेद गोत्तो वह गोत्तो रहेगा नील गाय में उसका समाज ग्रहण धर्म हो गया नील रूपत्व विशेषांश विशेषांश में निपेत गाय लेकर भाव ले लूंगा तो प्रचलित जाएगा नील रूपवत्व में पूरा लक्षण घट गया लक्ष्यतावच्छेद समाज ग्रह सती गेडी वाता आई है क्षतावच्छेदी लक्ष्यता समाधि ढूंढो ऐसा, ऐसा भाव को लेना चाहिए कि वह आपको जहां दोष दिखाना है उसे प्रतियोगिता पाए हमें दोष कहाँ देना था नील रूपत्व में इसे अभाव सबसे क्या लिया नील रूपत्व भाव को लिया वो ऐसे अधिकरण में लेना चाहिए जहां होना भी चाहिए ना श्वेत गाय को अधिकारण बनाया यदि भी गौ सामान्य मेरा लक्ष्य था गौ सामान्य मेरा लक्ष्य है उसमें रहती है लक्ष्यता उसका वच्छत गोत्व, उस धर्म से हमने ले लिया श्वेत गाय को उस श्वेत गाय में रहा नील रूपवत्व का अभाव उसका प्रतियोगित्व आ गया नील रूपवत्व में अतव नील रूपवत्व लक्षण आपका अव्याप्त दोष ग्रस्त ठीक इसी प्रकार से बाइये असंभव में असंभवस्तों एक ही हिस्सा छपा है दूसरा हिस्सा छपा नहीं है आप उसको जोड़ लीजिए मैं बोल रहा हूं लक्षतावच्छेद समाधिकरण सती जो ऊपर में है दोनों में था वही विशेषण यहां भी जोड़ लगा लक्षता आवच्यक ग समनाधिकरणत्व पहले सब में क्या था दोनों लक्षणों में लक्षतावच समाधिकरण था और यहाँ क्या देना क्षतावचेद असाम अधिकरण बद इतना ही चोर लक्ष्यतावचेदी लक्ष्यता व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व नया शब्द ला रहे हैं व्यापकी भूत अत्यंताभाव अभाव सबसे भाव। सति है अत्यंता सत्य के बारे में है ना पुस्तक में है ना पुस्तक में सत्य के बाद के हिसाब छपा हुआ है लक्षतावच्छेद असाम्राज्यकरण सति इतना हम बोल दिए लिखवा रहे हैं बाकी यहां है लक्ष्यतावच्छेद्यापकी भूत भूतभाव प्रतियोगित्व ठीक अब इसको देखिए कैसे घटाएंगे लक्ष्य है गौ उसमें रहेगी लक्ष्यता उसका अवच्छेद है बोतम वो कहा गांव में कुछ गांव में एक और धर्म है कौन सा धर्म है जिसका नाम है द्विशवत्व ठीक द्विशफवत्व है ना गांव में और कौन सा धर्म उसमें नहीं है दो खुर वाला भूल गए द्विशवत्व नाम का धर्म गांव में है कौन सा धर्म नहीं है इसमें एक शफवत्व नहीं है शफ़ शुरे जो खुर दो हिस्सा नहीं होता है खुर वो शफ बोलते हैं शफवत्व ने शफ़ वाला दो खुर वाला एक शब एक खुर वाला दधा में समझ में आता है ना डों की दिशतम गाय में है और एक सबत्वम गाय में नहीं है इसलिए का समनागी कौन है द्विशुखवत्व वहां रहता इसलिए समनागरण हो गया असमनागी कौन हुआ एक सुखवत्व आ गया ना लक्षण लक्ष्यतावच्छेद जो गोत्व है उसका असहनाधिकरण कौन हुआ एक सुखवत् ठीक अब उत्तर हिस्सा देखिए अगला भाग पुनः लिखना पड़ेगा गोव है लक्ष्य उसमें एक लक्ष्यता उस पुस्त अच्छेद है गोतम वो गोत्म रहेगा गां रहने वाला व्यापकी अत्यंता भाव, ये समझ लो पहले व्यापकी अत्यंता भाव का मतलब क्या अत्यंत अभाव लिया नील रूपत्वा भाव वो भी अत्यंत भाव था लेकिन व्यापकी भूत अत्यंत अभाव नहीं था व्यापी भूत अत्यंत अभाव तत्र, तत्र नील रूपवत्ता सदा के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा भी एक जगह है जहां गोत्र और नील रूपवत्व भी रहता है काली गाय काली गाय में नील रूपवत्व है और गोत् भी है इसलिए सदा सदा के लिए आप नियम नहीं बना सकते जहां जहां गोत्र है वहां वहां कदापि आपको नीलत्व नहीं मिलेगा ऐसा घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि काली गाय में जहां जा गोत्र है ऐसे अभाव को हम क्या बोलते हैं व्याप, व्याप्ती भूत जब कहीं ना कहीं दोनों की संभावना है अनेक जगह पर दोनों सत्य तो नहीं रह पा रहे हैं श्वेत गाँव में गोत्व है नील रूपत्व नहीं है लेकिन नील गाँव में गोत भी है नील रूपत्व भी है ना मैंने ऐसा भी गाय है जहां नील रूपत्व दोनों रह सकते हैं नहीं। इस तरह के अभाव हम लेते हैं उसमें हम क्या कहते हैं व्याप्ति भूत अत्यंत भाव सर्वदा के लिए ठोस नियम नहीं बन सकता है समझ और व्यापकी भूत भाव ऐसा नहीं हमेशा के लिए मिलेगा यत्र यत्र गोतम एक शबत्व भाव सदा के लिए मिलेगा ऐसा कोई गाय नहीं संसार में पैदा ही नहीं होता जिसमें हो। वाले ही सदा पैदा होते हैं ऐसे अत्यंत भाव हम क्या कहेंगे व्यापकभूत अत्यंता भाव यत्र यत्र, यत्र धुमा भाव तरह त्र वन भाव है व्यापकभूत अत्यंता है जहां जहाँ धुआं नहीं है निश्चित रूपेण वह वन तीनों काल में मिल नहीं सकता जब ठीक उल्टा बोलता हूं देखो तत्र ये धूम तरह त्र व्य सद्याप्ति है ठीक उल्टा ऋषिभागकार है ये धूम भाव वन्य भाव या वन्य भाव व्यापकी भाव हो गया इसलिए जहां जहां गोतव है वहां वहां कभी भी आपको एकशवत्व नाम का चीज मिलेगा ही नहीं अतएव एकशत्व भाव को क्या कहेंगे गोतव का व्यापकी भूत अत्यंत भाव सबसे कहा जाएगा अब इस गोत्व में रहने वाला व्यापकी भूत गोत्व दृष्टिया व्यापकी भूत अत्यंता भाव सबसे मिलेगा आपको इस गो के अंदर एक शफवत्व भाव इसका प्रतियोगी कौन है एक शफवत्व है इसका प्रतियोगी जिसका अभाव लेते हैं वही उसका प्रतियोगाव का प्रतियोगी घट है। घटना एक का प्रतियोगी, एक शपत्व शपथ कैसे होगा जिसके आप ले उस नियं। अभाव जिस ले रहे हैं वही उसका उस अभाव का प्रतियोगी होता है नियम सामान्य रट लो ये अभाव सत्य अभाव से प्रतियोगी जिस वस्तु का अभाव ले रहे हैं वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी होता है यदि हम घट का अभाव ले रहे हैं तो उस घटाभाव का प्रतियोगी घट ही होगा इसी प्रकार से एक भाव हम जब बोल रहे हैं तो उसका प्रतियोग कौन दो स्वभाव का एक सफवत्व होगा और उस प्रतियोगी में रहेगी प्रतियोगित्व अतिव एक सफवत्ता भाव प्रतियोगित्व कहाँ आया एक सफवत्व में यशभाव प्रतियोगी सीधे सीधे लिख दो यस्य यश्य भाव प्रतियोगी घटस्य अभाव अतएव घट एवं प्रतियोगी ष्टियोग है ना घटस्य अभाव यदोर नित्य संबंध व्याकरण का नियम है तथ का नित्य संबंध होता है जिसको से लिया जाता है उसी को अगला तत्व से लेना पड़ता है का यक्ष जिसको लिया उसी को आगे से लेना पड़ेगा यद तदोर नित्य संबंध इसे लक्षण पूरा गया ना लक्ष्यता अवच्छेद का असम तो भी एक सफवत्व में आ गया क्योंकि लक्ष्य तो, है गौ उसमें उसका अवच्छेद गोत्व तो, तो, उसका समाधिकरण द्विशवत्व है असमनाधिकरण एक सफवत्व में आ गया है ना? ना और इसी प्रकार से गौ लक्ष्य तरह की लक्ष्यता उसका अवच्छेद गोत्व उसका व्यापकी भूत अत्यंता चलिए एक सफत् भाव उसे एक शवत्ता भाव का प्रतियोगी की का कुछ एक सवत्व प्रतियोगित्व आ गया अतव असंभव दोष लक्षण घट गया एक सफावत्व में ठीक क्यों तो कोई नहीं, नहीं रहा शब्द गुणगम आकाश दोबारा ऐसा करूंगा आकाश का लक्षण उसके न्याय बोध दोबारा करूंगा कल तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी काल से रिकॉर्ड हुआ है दो बार देखेंगे आपको भी लाभ हो जाएगा चलिए आकाशम आकाशन लक्ष्य आकाश का आकाश का लक्षण क्या है गुण जिसका शब्द, जिसका, शब्द जिसका है गुण कप प्रत्यय व्याकरण के साथ क्या बोलते हैं प्रत्यय है कप एक प्रत्यय है बहुवरी समास होता है ना बहुवी कहीं कहीं पर प्रत्यय लग जाता है कहीं का नहीं भी होता है जैसे पीता नहीं हुआ, कहीं होता है नहीं भी होता क हुआ, कब प्रत्य हुआ।, हुआ है प्रतियोगिता आपने देखा ना वहां भी कब प्रत्य होता था प्रतियोगिता है जिसका सॉ यहां पर भी हुआ है जिसे कहते शब्दों गुणों यस या तत् शब्द गुण कम शब्द है गुण जिसका ऐसे द्रव्य का नाम आकाश है लेकिन यहां जो गुण शब्द आया है यह लक्षण कोटि में लेने की जरूरत नहीं है गुण शब्द को लक्षण में रखने की कोई जरूरत नहीं जैसे गंधवती पृथ्वी का गंध गुणवती पृथ्वी नहीं कहा शीत स्पर्श वाक्य आप कहा गया न कि शीत स्पर्श गुणवत् आप ऐसा नहीं कहा उष्ण स्पर्श स्पर्शव तेज न कि उत स्पर्श गुणवत् तेज ऐसा नहीं कहा रूप स्पर्शवत्व वायुर्षक्षण वहां भी नहीं कहा कि रूप स्पर्श गुणवत्तम लक्षण कहीं भी चारों लक्षणों में गुण शब्द का प्रयोग किए विना प्रयोग किए थे लक्षणों को उसे यहाँ पर भी गुण शब्द देने की कोई जरूरत नहीं है समवायन शब्द मतम जिसमें आप बोलते हैं समवाये न्याति आकाश आकाशण इतना काम चलेगा जैसे समवाये नीत स्पर्श समाधिकरण द्रव्य व्याप जाति मतम जल संक्षण समवाये नुष्ठ स्पर्श समिकरण द्रव्य व्याप जाति मतम तेजसा लक्षण समवाय रूपा भाव विशिष्ट स्पर्श स्पर्श समाधिक्रवित लक्षण उसी प्रकार यहाँ पर भी समवाये नब्द समनाधिक द्रवित व्याप जाति मतम कहने से लक्षण हो सकता है कोई तो दोष नहीं रहेगा लेकिन फिर भी यह गुण शब्द इस बात को संकेत करने के लिए है हम एक लोग जिस शब्द की चर्चा कर रहे हैं वह शब्द एक गुण विशेष द्रव्य गत धर्म विशेष है वह द्रव्य नहीं है द्रव्य में रहने वाला गुण है वह द्रव्य नहीं है मीमांसक लोग शब्द को इतव्य मानते हैं वह भ्रांति निवारण करने के लिए ही या सात ने गुण शब्द का प्रयोग किया है और वहीकरण लोग भी शब्द साक्षात ब्रह्म मानते हैं नाद रूपा शब्द है और वह नाद ही ब्रह्म है अतएव शब्द ही ब्रह्म शुद्धात्मा मान लिया अब जो है उनका मत ने दिमाग में ग्रहण करें इसीलिए इन्होंने कहना पड़ा शब्द गुणतम गुण शत्रु किसी कहा भी है शब्द से द्रव्यत्व बदता मीमांसका नाम मतस्य से अपार्थम गुणपदम नत गुणवत्तम लक्षण घटकम केचित टिप्पण में टिप्पण में लिया है अथवा अत्र गुणपद आकाशे शब्द एवं न्यायोधनी अथवा यहां पर अत्र इस लक्षण में गुण पद जो ग्रहण किया है वह इस बात को ज्ञापन करने के लिए कि आकाश में एकमात्र विशेष गुण होता है तो वो शब्द बाकी सब वो सामान्य गुण है आकाश में एक ही एक विशेष गुण है पृथ्वी में देखो रूप भी है रस भी है धन के साथ और भी अनेक विशेष गुण रहते हैं जल में भी देखिए शीर्ष पर उसका अपना विशेष गुण हुआ साथ में रस भी है सड़ रस रूप भी है तो अन्य भी विशेष गुण अन्य द्रव्यों में आप देख रहे हैं मैंने सभी अन्य द्रव्यो में देखने को तो मिलता है अपना अपना विशेष गुण के साथ और अन्य भी विशेष गुण हुआ करते हैं आकाश की है कि इसमें शब्द के अलावा और कोई विशेष गुण नहीं है शब्द के अलावा और कोई विशेष गुण नहीं है इसमें इस बात को ज्ञापन करने के लिए ही लक्षण में गुण शब्द प्रयोग के न्यायिकार का मत है इसलिए टिप्पण कर कुछ लोगों ने मीमांसकों का व्यावर्तन करने के लिए या व्याकरणों का व्यावर्तन करने के लिए गुण शब्द माना और न्याय निकार कहते हैं नहीं इस बात को ज्ञापन करने के लिए कि आकाश में एकमात्र विशेष गुण है शब्द यदि द्योतनाय न तो अव्याप्त्यादि दोष वारण अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम आदि व्याप्ति, व्याप्ति, कोई दोष वारण करने के लिए यहाँ शब्द नहीं है गुण शब्द समवाये नब्दवत्मात्र शब्दवत्म इतने लक्षण कर दो दोष निवारण हो गया समवाये नब्दवत्व का मतलब समवायन शब्द समना द्रव्यक्तव्यातिमत्व हो गया तदु विशेष कौन कौन भी तेरे रूपम गंधो रस कौणे वश्विरेप गंधोर स्पर्श स्ने द्रव बुद्धि शब्दो शब्द वैशे का गुणा यामिने का चकार केपर गुरु ग्राह्य चकारेण गुरुत्व। कुछ लोगों का मतव है चकार के उनको भी ग्रहण करना है चाहिए कुछ लोग का इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए न्याय में भी अलग अलग है प्राचीन मत अलग है है उनमें भी कुछ लोग कहते हैं चकार से परत्व अपरत्व और गुरुत्व तीनों को ग्रहण करो कुछ लोग का नहीं नहीं परत अपर गुरुत्व भी सामान्य गुण में ले लेना तो विशेष गुण में चकार के दोनों को ग्रहण नहीं करना दोनों मत कोई तो जरूरी नहीं है गृहित वस्तुओं का समुच्चय करने के लिए चाहोगा जो गिना हुआ वस्तुओं का समुच्चय करने के लिए ऐसा मिल करके उसके लिए चकारत्मक हो सकता है जैसे गुरुंच ईश्वर भजस्व भजस्वी से जैसे और को पकड़ के लाओगे तीसरे को चौथे को अनवाचय और समुच्छय में जो चकार हुआ करते उनमें अन्य ग्रहण नहीं होता अन्यर्थ ग्रहण नहीं होता धवन चिंदी हुआ धवन चिंदी छेदनात्मक जो क्रिया है धव नामक लता और खदर नामक वृक्ष दोनों के साथ अनवाचय होता है वहां चकार किसे क्या लाओगे नहीं चकार का चार अर्थ माना गया ना सूत्र में में सब समझाया हुआ है व्याकरण सिद्धांत को जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए यहां बैठे न्याय में मान लिया जाएगा कि आप सब व्याकरण के पारंगत हैं अधिकोश व्याकरण का, का था ना? बाल का लक्षण अधिक व्याकरण का विकोष अनिधित न्याय शास्त्रो बाल जब न्याय पढ़ाता हूं मैं ये समझूंगा कि आप सब तक पढ़ चुके हो। महाभाषक <laughs> तो होते महाभास नाम का चीज है <laughs> तो सांस्कृतिक द्रवत।, द्रवत, द्रवत मात्र को विशेष लिया कि द्रवत दो प्रकार का है एक सांस्कृतिक द्रवत दूसरा नैमित्तिक द्रवत नैमित्तिक मने गर्म करने से पिघलने वाला जैसे घी है, है ना सोना चांदी है गर्म करो पिघलेगा उनमें नैमितिक द्रवत्व कहा जाता है उसको विशेष गुण नहीं है द्रव्यो जल में स्वतः बहाने का स्वभाव है स्वतः बहाने का जो स्वभाव है उसको कहते हैं सांसिक द्रवत्व तो विशेष गुण है नैमितिक तो अन्य निमित्त से आए ना वो विशेष गुण नहीं मानते बुद्धियादि भावनाता इसी प्रकार से संस्कार में भावना मात्र को लेना संस्कार कुल तीन प्रकार का माना गया आदमी के संस्कार में यहां पर चर्चा हो रहा है यहां संस्कार करने से अभी जो कपड़े में आप जितना भी धोओगे तो कई बार क्या होता है ऐसा कपड़ा होता है ये एक बार जिसका आयरन किया हो है ना वो जो कोना है लाइन वो मिटते ही नहीं अगले बार आयरन कर गलत दूसरा करे तो दो, दो लाइन दिखेगा वो तो कपड़े नहीं संस्कार ऐसा पड़ जाता है वो भी संस्कार में इसमें आदमी का बुरा संस्कार भला संस्कार या संस्कार से नहीं लगाया जा रहा है उसको हम भावना को देते हैं संस्कार ये तीन प्रकार का है स्थापक भावना। स्थापक वेग और कहते हैं जैसे पेड़ है पेड़ के डाली को खींचो और छोड़ दो तो क्या होता है कुछ दर यू करते करते करते करते वापस अपने ही सर्वस्त्र हो जाता है उस संस्कार जो डाली में वो संस्कार जो है विद्यमान है उसका नाम है स्थापक जिस स्थिति में था उसी में वापस स्थापित करने का जो एक संस्कार विशेष है उसका नाम स्थिति और दूसरा वेग किसी चीज को आपने धक्का मार आपका धक्का दिएगा कुछ दूर तक जाकर उसके तो बाद जो चलता है वो वेग से चल रहा है वेग भी वस्तु का अंदर विद्यमान एक संस्कार विशेष है इन दोनों को विशेष गुणों में नहीं दिया गया किंतु भावना के संस्कार जो आपके अंदर में रहने वाला अच्छा और बुरा संस्कार जिसको एक नाम से कहते हैं भावना भावना नाम का संस्कार यह है मनुष्य में पशुओं में सभी जीवों में रहने वाला आत्मा का विशेष गुण है अनुभव जन्यो आत्मात्मनिष्ठों संस्कार विशेषो भावना आगे आएगा मूल में लक्षण बताएंगे सब अतएव सर्वद्रव्य वृत्तिव सामान्य गुणत्म सर्वद्रव्यों में रहने वाला जो गुण विशेष गुण है उनको सामान्य गुण कहते हैं ये कौन से कौन से हैं संख्या परिमाण संयोग विभाग प्रत्यक्ष, अपर गुरुत्वम, कुछ लोगों के मतों भी जोड़ दिया गया कुछ लोग उसको नहीं लेते तो ही मानी जाएगी ना सामान्य रूपना में पांच संख्या परिमाण प्रत्यक्ष, संयोग विभाग ये पांच और यहां से जिनको अलग कर दिया गया उनको भी आप सामान्य गुण में ले सकते हैं लेकिन वास्तव में सभी द्रव्य में नहीं रहता है नैमित ग्रवत्व है सभी द्रव्य में थोड़ी रहेगा पृथ्वी और तेज में दो नैमित्व शिस्थापक पृथ्वी का धर्म है केवल वेग जो है पृथ्वी और मन पृथ्वी जल तेज और मन का धर्म है वायु का भी धर्म मूर्तों में रहने वाला क्रिया में जाए वहां वेग होगा कम वा आकाश एक है क्यों अनेकत्व माना भावात उसको अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं जिसे पृथ्वी अनेक है देखने को मिल रहा है पार्थिव पदार्थ में अनेकत्व अनुभव सिद्ध है जलीय पदार्थों में अनेकत्व अनुभव सिद्ध हैंकत्व अनुभव सिद्ध हैं वायु पदार्थों में अनेकत्व अनुभव सिद्ध हैं अनेकों प्रकार के गिनते हैं, हैं है ना? है ना। कहते ये सब तो तो में आने ग उपाधि को लेकर के भेद माना जा सकता है घटाका स्मटाका स्मटाकाश इत्यादि औपाधिक भेद होता है घट से घिरा हुआ एक जो गोल मटोल बना लिया मिट्टी का पोल जो घेर लिया जितना है इस जगह को उसको घटाकाश कर दिया देखिए आप घड़े को यहां से वहां ले जाइए यहां पोल थोड़ा हो जाए यहां का आकाश उस घटे में घट में नहीं गया गया क्या घट ही केवल गया केवल घट गया और जहां जा रहा है उसी जगह आकाश को घेर ले जाए यहाँ ही आकाशवाणी इस बात को समझते हैं नहीं, बहुत लोग इसलिए वेदांत समझ नहीं आता तो जीवात्मा जाता है कहा जाएगा जीवात्मा अब यहाँ भी कहेंगे प्रतिशर विभू नित्यश्च जो विभू है वो जाएगा कैसे तो सर्वव्यापक है तो हिलेगा क्या हिलेगा तो कहा हिलेगा जगह कहा है हिलने के लिए ये तो सब जगह वो है ऐसी जगह बना चाहिए जाता केवल मन बुद्धि अहंकार उपाधि जाता है और तो उपाधि विशिष्ट जीवात्मा को जाता करके व्यवहार कर देते हो जैसे घट गया घट विशिष्ट आकाश में यहां से वहां गया ऐसा बोलते हैं आकाश आता है ना जाता है सच एक अनेकत माना भावादित भाव विभूति मूर्त द्रव्य संयोगितम विभुत्म सकल मूर्त द्रव्यों का जो संयोगी है उसका नाम विभुत्व है हम मूर्त द्रव्य कि कहते हैं मूर्त क्रियावत्म जो क्रियावान पदार्थ है क्रियावान द्रव्य है उनको मूर्त कहा जाता है ऐसे कौन से कौन से हैं वो पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये पांच द्रव्य प्रत्य प्रत्यप प्रत्य तेज प्रत्य वायु मनांसी मूर्ता प्रत्यप तेज प्रत्य वायु आकाशित पंचकम भूत पद मूर्त और भूत दो अलग अलग चीज महाभूत भूति ने महाभूत महाभूत ऐसा चुपटे हुए अनादि काल से छुटकारा ही नहीं पा पा रहे महाभूतों से है ना महाभूतों से तो पांच भौतिक शरीर बन गया और एक ने एक शरीर में मो ममता बने हुए चल रहे है हम लोग इससे छूटता नहीं से पहले दूसरा शरीर दिखने लगता है जलूकान्या इसलिए वेदांत में कहते हैं जलू जानते हैं ना जलू का जो बैठा हैं एक जगह, रहते हैं। रहते हैं हैं। अगला जैसे कोई भी इस है खट चला जग, उसको छिपट लेगा मरते वक्त शरीर में रहते वक्त हम दूसरा शरीर ढूंढने लग जाते हैं कटकटकट नाचने लगते हैं ये तो क्या तो तो तो तो अब अगला कौन है वो अगला कौन के चक्कर में संस्कार ऐसे जगते जाते हैं वो अगला शरीर दिखने लगता है उसको लगता वही प्यारा लगता है उसमें ऐसा मोह हो जाता है छूट जाता है और उसका अभिमान करके चल देता है बहुत विलक्षण था इसलिए इनका नाम महाभूत रखा गया ये जो भूत होते हैं उनका तंत्र में से झाड़ के छुड़ा सकते हैं ये कोई नहीं छुड़ा सकता पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये जो पांच है भूत शब्द बात भूत किसे भूतत्व नाम बहिर इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम बहिइंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण वाला बहिरेन्द्रिय कौन से कौन से है आपका रूप ग्रह चक्षु गंध ग्राह रसग्राहना स्पर्श ग्राह का, का त्वक शब्द ग्रह स्रोत इंद्रिय हैं। इन पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यह पांच अब ग्रहण कर रहे हैं इन सब से अलावा एक और है मन वो अंतर इंद्रिय है इसलिए उसे अलग करने के लिए उन्हें क्या कहा बहिरी इंद्रिय ग्राह्य नहीं तो सुख भी आ जाते इसलिए कहते तो हैं सबको अलग करने के लिए बहिंद्री ग्राह्य विशेष गुण हो गया रूप गंध स्पर्श शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द एक आश विशेष गुण वाले हो गए पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पंच द्रव्यो को पंचभूत कहा करते हैं इस प्रकार से आकाश का लक्षण भी पूरा हो गया